श्री कृष्ण बचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद पाँच श्री कृष्ण केशव आदि के प्रति यह क्या तुम लोगों की उपासना नहीं हो रही है केशव और उपासना की क्या आवश्यकता है यही तो सब हो रहा है श्री कृष्ण नहीं जी जैसी पद्धति है उसी प्रकार हो केशव क्यों यही तो अच्छा हो रहा है श्री कृष्ण के अनेक बार कहने पर केशव ने उठकर उपासना प्रारंभ की उपासना के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े होकर समाधिमग्न हो गए ब्राह्म भक्तगण गाना गा रहे हैं मन एक बार हरि बोलो हरि बोलो आदि श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न होकर खड़े हैं केशव ने बड़ी सावधानी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में से आंगन पर उतारा गाना चल रहा है अब श्री रामकृष्ण गाने के साथ नृत्य कर रहे हैं चारों ओर भक्तगण भी नाच रहे हैं ज्ञान बाबू के दुमंजले के कमरे में श्री राम कृष्ण तथा केशव आदि के जलपान की व्यवस्था हो रही है वे जलपान करके फिर नीचे उतरकर बैठे श्री कृष्ण बातें करते करते फिर गाना गा रहे हैं साथ में केशव भी गा रहे हैं गाना भावार्थ मेरा मन रूपी भ्रमर श्यामा के चरण रूपी नील कमलों में मग्न हो गया कामादि कुसुमों का विषय रूपी मधु उसके सामने फीका पड़ गया श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया श्री कृष्ण और केशव दोनों ही मतवाले बन गए फिर सब लोग मिलकर गाना और नृत्य करने लगे आधी रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा थोड़ी देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण देव केशव से कह रहे हैं अपने लड़के के विवाह की सौगात क्यों भेजी थी वापस मंगवा लेना उन चीज़ों को लेकर मैं क्या करूँगा केशव मुस्कुरा रहे हैं श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं मेरा नाम समाचार पत्रों में क्यों निकालते हो पुस्तकों या संवाद पत्रों में लिखकर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता भगवान जिसे बड़ा बनाते हैं जंगल में रहने पर भी उसे सभी लोग जान सकते हैं घने जंगल में फूल खिला है भौरा इसका पता लगा ही लेता है पर दूसरी मक्खियाँ पता नहीं पाती मनुष्य क्या कर सकता है उसके मुंह की ओर नाता को। मनुष्य तो एक किला है जिस मुंह से आज अच्छा कह रहा है उसी मुंह से कल बुरा कहेगा मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ कि दिन से दिन हीन से हीन बनकर रहूँ